आप विवेकानंद जी का वो पुस्तकाकार रूप में छपा है बहुत अच्छी बातें इसमें पूछी हैं विवेकानंद ने, ने, ने ब्रेडिंग से उनको बताए भी है तो उसमें ये लिखते हैं कि वो बीमार थे जब वो आए वो आते थे तो हालांकि डॉक्टर ने मना कर रखा था कि उठना नहीं लेकिन उस समय उनको इतना उत्साह आ जाता था उनको बताते बताते कि वो लेटे से तो जाते थे सीधे और लोग बाग आकर मना करे, करे भाई क्यों उनको आप तकलीफ देते इनको बीमार ज्यादा ये इनको जो है इनको कष्ट होगा आप इनको लेटे रहने तो वो अपना सबका ट्रष्ट सब घूम जाते उठ करके बैठ जाते अब तो ये देखो ये कहने का तात्पर्य कि अंतिम समय तक ये कार्य भगवान की सिवा का कार्य ये है ये तो हर समय भी किया जा सकता है अब ये संपाति में इसी प्रकार से जब जब वो चल फिर नहीं सकता है तो कहता न सही हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे लेकिन वचन सहायक कर्म में पै उसको जो हो जाए मैं तुम्हारे बच्चों से सहायता करूंगा और तुम जाओ तुम्हें सीताजी मिलेंगी तुम सीताजी की खोज करोगे तुम्हारा मत करो तो जब इस प्रकार से सम्पाति ने समझाया तभी इन लोगों ने बांधवों की हिम्मत पड़ी और इनका भय दूर हुआ अब इन्होंने क्या किया देखिए आगे अनुजा कर सागर तीरा कही नीचे कथा सुनू कर हम थम तरुणाई तयेरगुनिकोड़ाई तेज न सहिषक सोफिर्यावा मैं अभिमानी रावा जरे पंकय अपारा ून करी घोर चिकारा मुनी के नाम चंद्रमा लागी बया देखी कर मुनी बहु प्रकार के ज्ञान सुनावा देह जनते अभिमान छावा सुमारति हरिएोज पठई प्रभु तिन्ह मिले तोग पुनीता जमी पंक कर सु जन चिंता सुत सीता मुनिकिरा सत्य भई आजू श्री मनु वचन करू प्रभु काजू गि त्रिकूट परबस लंका तार रानन सहज शंका तो तो बन जा रही सीता बैठ मैं तेख तुम नाही दी भृष्टि अपारूढ़ मत करते कशुक सहाय तुम किसी आदर हनुमान जी जय भाई सब अनिल कर सागर तीरा इसके के मने समय फिर बानर लोग इनको सम्पाति को समुद्र के किनारे ले गए इनको ये बानर लोग पर्वत पर के ऊपर चढ़े जहाँ पर के चंद्रा के पास ये सम्पाति कुछ सकर के शक्कर के नीचे आ रहा था उसके बीच रास्ते से वहां से उठा करके समुद्र के किनारे तक ले गए समुद्र का तट भी काफी दूरी तक था अल्लांग भर का चौड़ाई लंबाई उसकी थी कितनी दूर तक वो चल नहीं पा रहा था तो उठा करके ले गए कोई कोई कथाकार कहते हैं कि हनुमान जी ने ये कार्य किया संपाति को उठाया अपनी गोद में और ले जाकर के समुद्र के किनारे रख दिया वहां पर जब सम्पाति पहुंच गया समुद्र का जल से मिला तब बस अंज क्रिया कर अपने भाई के लिए उसने तिलानजलि और ये उसकी क्रिया है ये मुख्य तो पहले वर्णन किया तो कहीं नीजिए कथा सुनो कपीरा जब उस काम से निवृत्त हुआ तब तो उसके बाद जहाँ बालक इकट्ठे थे वहीं पर वो संपाती उनके पास के कुछ करके फिर करके उनसे बात करने लगा और पहले सम्पाति ने अपनी सब कथा सुनाई कहा कि कहीं नी कथा सुनो कपिवीरा अपनी कथा कहते हुए कहा कि हे वीरो तुम सुन बीरो संबोधन करके ये कहता कि भगवान का काम करने जा रहे हैं और ये उनको उत्साहित भी कर रहा है वीर वीर कह के उनको कि तुम बड़े ही वीर हो तुम तो सीता जी के पता लगाई लोगे कुछ करी लोगे उनको इसमें संदेह नहीं चल और ये बताया कि हम दो बंद प्रथम तरुण आई और हम दोनों ही भाई भाई और जब युवावस्था थी तो बड़ा बल लगता था हमें अपने बल की छह नहीं मिलती थी कि हमारे शरीर में आखिर कितना बल है और कितनी दूर तक हम उड़ सकते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं हमें उड़ने में आकाश में चलने में हमें जरा दी नहीं लगता था थकानी नहीं लगती थी तो हमने हम बंद प्रथम कर उड़ाई गंगन गए रवि निकट उड़ाई तो एक बार हमने सोचा की चलो सूर्य तक उड़ के देखें आकाश में सूर्य बहुत दूर है वहां तक की यात्रा करें हम लोग तो देखो उस समय अपने बल के कारण से ऐसे ही कौतूहल बस कि सूर्य तक जाएंगे हम ऐसे सोच सोचकर क्यों चले तब तेज तो ते सही सके सो फिर तो जब और ऊपर तब कुछ दूर तक जब पहुंचे तब फिर इतना ज्यादा ताप बढ़ गया कि ताप वो जटा तो सहन नहीं कर सका और दिल बुलाने लगा तो वो मुझसे बोला कि भैया मैं तो जाता हूं मैं अब आगे नहीं जा सकता तो लौटे आया तो उसके पंखे जले नहीं बच गया वो कहते हैं कि लेकिन मैं अभिमान ही लब नहीं रहा लेकिन मैं अभिमान के कारण से लब नहीं और तो सूर्य के आगे बढ़ते गया, गया, यहाँ तक कि पंखे जलने लगे सूर्य किताब से ये जैसा हो गए जब पंखे जलने लगे तब जब अभिमान की बात कहता है कि ये सब ये है समय अवस्था में जैसा अभिमान होता है उसका परिणाम क्या होता है ये भी सब कथा से पता लगता है जब पंखे चलने लगे तब क्या हुआ कि तो जरे पंखे तेजी अतारा अब उसे जब वो बहुत तेज अपार से जब पंख चलने लगे तो करे भूमि भूम करी घोर चिकारा तो पंखे चलने तो उड़ नहीं सकते बिना पंखे के आकाश में कैसे टिके रहते तो उसके कारण से नीचे आने लगे और आकर के जमीन पर आकर के नीचे गिरे और बड़ी जोर से जहर मैं चिल्लाया पीड़ा के कारण से कष्ट के कारण गिरने के कारण से अब ऐसा लगता है कि उतनी दूर से जब घूम पर यह गिरा है समापाती तो उसके पंखे जल जरूर गए हैं लेकिन इतने नहीं जल गए हैं कि बिल्कुल हवा में टिके नहीं तो उड़ने की सामर्थ्य तो उसको नहीं रह गई लेकिन थोड़े से जो कुछ आधे पर्दे चौथाई पंखे जो बच गए थे तो उनको फैलाये रहा उसके कारण से वायु में धीरे धीरे करके वो नीचे खून तक आकर के गिर पड़ा कर शरीर उसका छदिच्छद नहीं हुआ गिरने से नष्ट शरीर नष्ट भष्ट हो जाता सु हुआ परे घूम करी घोर चिकारा तो वहां मुनि मुनि एक नाम चंद्रमा वो ही कहते तो वहीं पर जहां गिरे वहाँ एक मुनि का आश्रम था और उस मुनि का नाम था चंद्रमा कभी लागी दया देख कर उस तो चंद्रमा नामक मुनि को मेरी दशा देख करके मेरे ऊपर गया आ गई और मुनि ने मुनि निकट आये उसके संपत्ति के और आकर के उसकी रक्षा की उसे बचाया उसको उसको पानी आने पिलाया शीतलता उसको प्रदान की कुछ उस प्रकार की सहायता उसे की उसे <स्थाँगा> फिर थोड़ा जब उसको शांत हुआ कष्ट उसका थोड़ा कम हुआ <स्थाँगा> तब अब चूंकि उसको शरीर का बड़ा अभिमान था तो चंद्रमा नामक मुन ने उसके शारीरिक देहाभिमान था उस देहाभिमान की उसने निंदा की ऐसे नहीं होना चाहिए उसको छोड़ाया बहुत प्रकार के ज्ञान सुनावा उसको उसको बहुत प्रकार के ज्ञान सुनाया ज्ञान सुनाने के माने चंद्रमा मानन जो मनि थे उन्होंने संपाति को बताया अरे इस शरीर का तुम क्या अभिमान करते हो तो शरीर आद्यंत वाला है नासवान शरीर है तुमको शरीर थोड़ा हो पिछले जन्म में तुमने बड़ी तपस्या की थी तुम तो बहुत बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति रहे हो तो तुम तो जीव हो तुम शरीर थोड़ा हो हा? और ये तुम शरीर का तुमने इतना अभिमान किया और युवावस्था में शरीर में बल हो गया तो तुम शरीर का अभिमान तुमको हो गया तो ये तुम मूर्खिता की बातें हैं नासमज व्यक्ति ही इस प्रकार के कहेंगे समझेंगे कि मैं शरीर हूं तो शरीर में बल होगा तो उस बल के कारण उनको जो वो इस प्रकार के उपद्रव वाले कार्य करेंगे तुम तो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति हो ऐसे करके चंद्रमा ने उनको समझाया तो ये भी कुलगेव का ये ज्ञानी व्यक्ति था साधक था ये तो इसको भी याद आ गया जल्दी समझ में आ गया जब चंद्रमा मुनि ने इनको समझाया तो सुन में आ गया बहु प्रकार के ज्ञान सुनावा और देह जनित अभिमान छुड़ावा और उसको उपदेश के कारण से फिर मुझे लगने लगा कि अरे भाई ये शरीर में नहीं देह देहाभिमान हमारा छूट गया जीव भाव उत्पन्न हो गया तो देखो ये मुनि की कृपा से ये बात हुई अब जब देहाभिमान उसका संपादक छूट गया तब तो देह के कारण जो होने वाले कष्ट थे वो कष्ट भी छूट गए देखो शारीरिक कष्ट किन व्यक्तियों को ज्यादा होता है जिनको देहाभिमान ज्यादा होता है जितना ही देहाभिमान होगा देह में देहाभिमान के मैं शरीर में हूं यह भाव जितना अधिक दृढ़ होगा उन ऐसे व्यक्तियों को यह शरीर उतना ही अधिक दुख देगा क्यों कि शरीर जो बिकारी है इसमें तो रोग लगेगी शरीर तो मरेगा इसमें शरीर में बना बजनी होती रहेगी जो कुछ तो शरीर में यह होगा तब तो वो अज्ञानी व्यक्ति जो समझता है कि शरीर ही हूं दुखी होगा अपने शरीर की उस दिशा के कारण से इसलिए अज्ञानी व्यक्तियों को शरीर वही शरीर वही रोग अज्ञानी व्यक्तियों को दुख देते हैं अज्ञानी व्यक्ति जो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं अपने आप हाँ को शरीर से प्रथक करके मानते हैं तो शरीर के कष्ट जरूर होते हैं लेकिन शरीर के कष्ट होने से दुखी उतने नहीं होते उनका दुख जो वो घट जाता है उनका तो शरीर इनके दुखों से बचने का एक उपाय सबसे पहला उपाय आध्यात्मिका के यही है व्यक्ति को ज्ञान के द्वारा समझ करके विचार करके शास्त्रों को देख करके सत्संगात से ये समझ लेना चाहिए कि शरीर में नहीं हूं शरीर अभिमान उसे व्यक्ति को छोड़ना चाहिए तो ये चंद्रमा नाना के ऋषि मुनि ने ये क्या देह जनिकाभिमान छुड़ावा लेकिन चंद्रमा के जो थे वो भी बड़े तपस्वी थे और बड़े शक्तिशाली थे कहीं कहीं कोई तो जैसे वाल्मीकि है या दूसरे और लोग हैं ये जिन लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं भगवान की कथाएं लिखी हैं वे कहते हैं कि चंद्रमा नामक ऋषि जो थे उन्होंने तो ये भी कहा संपाति से कि देखो वैसे तो तटका बल हमारे अंदर इतना है कि हम कहो तुम्हारे अंदर जो जल गए तुम फिर फिर उत्पन्न कर सकते हैं तुम्हारे फिर पंखे हो जाएंगे और फिर तुम स्वस्थ हो जाओगे लेकिन वो ठीक नहीं है वो तो प्रारब्ध के अनुसार गोसा जिसका चलता है ऐसे ही चलने दो अगर तुम्हारे प्रारब्ध हम सारे पंखे जले हैं तो जले हैं तो यही ठीक है क्यों ठीक है ये अब उसने पूछा कि अगर आप हमारे पंखे ठीक कर सकते हो पैदा कर सकते हो तो कर दो हम क्यों बिना पंखे किस प्रकार रहें? इसमें क्या अच्छाई आपको दिखाई देती है तो उन्होंने कहा देखो अच्छा अच्छाई इसमें तुमको हम बताते हैं धीरे धर्म तुम बताते हैं कथाओ भाई क्या अच्छाई इसमें तो अच्छाई है, है कि त्रेता ब्रह्म मंदिर तम धर ही उसमें भगवान ये है पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य सही धारण करेंगे उनका अवतार होगा राम अवतार होगा और फिर ताशमार निश्चर पति हरई वे फिर उनके इस, इस वो बनने आएंगे उनकी स्त्री पत्नी सीताजी जी है वो उनके साथ आएंगे और निशाचर उनके सीताजी का हरण करेंगे ये भी होगा फिर क्या होगा कि ताश खोजे प्रभु दूता उसके बाद फिर भगवान जो है अपने दूतों को सीता जी की खोज करने के लिए भेजेंगे ये सब चुंद्रना ऋषि बता रहे हैं उनको संताती को <coughs> दूतों को भेजेंगे और तिन्हें मिलेंगे हो गो पुनीता जब वे दूत तुमको मिलेंगे या सीता जी की खोज करते हुए निकलेंगे तो तुमको नहीं मिलेंगे यही आएंगे यही से हो के सीताजी की खोज करने जायेंगे तो तुम यही रहो और फिर तुमको समय भगवान के दूत मिलेंगे तो जो वो मिलेंगे तो उनसे तुम्हारे तप तुम पवित्र हो जाओगे मैंने पूर्व जन्म में जिन पाप के कारण तुम्हें दृद्ध शरीर प्राप्त हुआ जिस पाप के कारण तुमको उस पंखे तुम्हारे जले और जो अभिमान तुम्हारा शेष रह गया था उस सब का जो है दस्ट करके तुमको पवित्र करने के लिए वो भगवान के द्वितीजों को बड़े ही पवित्र शुद्ध हैं देव तेरह स्वरूप हैं उनके दर्शन से उनके स्पर्श आदि से तुम्हारे सारे पाप दुख हो जाएंगे तब जन्म ही पंख चिंता तो वो समय तुम्हारे फिर पंखे जमाएंगे जब तुम्हारे पाप दूर होंगे तो पंखे तुम्हारे पर जमाएंगे और करस जन चिंता है तो तुम चिंता मत करो चिंता मत करो बात इस बात की सूचना देता है कि इसके पहले वो चिंता कर रहा था उनसे चंद्रमा नम और ऋषि उसने कहा कि आपने हमें बचा लिया और पानी समय पिलाया मरते समय हम तुम तो मरे जा रहे थे तुमने जीवन हमारी रक्षा कर ली लेकिन अब बिना पंखे के हमारा जीवन क्या है तो ये चिंता वो कर रहा बिना पंखे के हम पक्षी हैं हमारा कैसे पेट भरेगा कैसे मुड़ेंगे कह जाएंगे कैसे रहेंगे ये उसको चिंता थी तो उस चिंता का निवारण करते हुए चंद्रमा नामक मुनि ने चंद्रमा ने से कह दिया कि देखो उसकी तुम चिंता मत करो। यहां जब भगवान के दूत आएंगे तो तुमको पंखे चुनक तुम कर प्राप्त हो जाएंगे तीन ही दिखाए देह सीता और तुम भगवान की लीला में इतनी सहायता कर देना कि सीताजी को दिखा देना दिखा देना कि मैं उनको बता देंगे कि देखो सीताजी अमुख स्थान पर है तुम वृद्ध होने के नाते तुमको दिखाई देगा कि सीताजी कहां पर हैं और कहा राम ने उनको रखा हुआ है तो वो सब तुमको मालूम रहेगा तो जब दूतावेंगे तो तुम, इतनी सहायता तुमको तो भी कर देना तब तो देखो इस प्रकार से चंद्रमा नामक ऋषि ने भी इनको जो है वो संपाति को भी भगवान की लीला में एक छोटा सा सहायक बना दिया और जैसे सहायक बना दिया ये ऋषि का काम ये कि किस प्रकार से भगवान की सेवा के कार्य में लोगों को जोड़ दे और उनको काम में लग जाए तो उससे उनका कल्याण हो जाता है तो ये जगह जब इस प्रकार से कह दिया तो तिन्हें दिखाए गृह सत सीता तो गिरा सत्य भैया जो आगो चंपा की कहता देखो जो मुनि ने जो बात बताई किया सब सत्य सिद्ध हो गई अब वही जैसे उनका भगवान उतार लेंगे तो तुम कही रहो भगवान ने उतार लिया है तुम कहीं रहो सीताजी का हरण हुआ है और वो तुमको दूध के तरह से बना करके भेजा है वो बात सामने सिद्ध ही है तुम स्वयं देख लो दूध बन करके आया और सीताजी खुद करने जा रहा है तो हमको मिल गया और ये भी उन्होंने कहा था कि जब उनको तुम बता दोगे कि कि सीता जी कहा है तो तुम्हारे पंखे भी जमे आएंगे तो आगे चलकर के वो बताता है वो देख लो वो भी सिद्ध हो गया कि हमारे देखो पंखे भी चढ़ने लगे आगे वो भी कहेगा तो अभी वो सीताजी खोल बता रहा है कि सुन मनो वचन करो प्रभु काजू बस हम तुमको बताते हैं कि सीताजी कहां मिलेंगे तुम जाओ सीताजी की फोट करो अब भगवान का काम पूरा करो सीताजी के पास पहुंचो उनके कुछ खबर ले जाकर के भगवान को जाकर के बता दो अब कहा सीताजी है कि गिर त्रिकूट तो पर बस लंका देखें समुद्र के पार उधर जो वो एक समुद्र के बीच में एक त्रिकूट पर्वत है उसके ऊपर लंका नगरी है वहां पर लंका है और कहा रहे रावण सहेज असं का उस उसी में लंका में ही रावण निःसमय निर्भय होकर के रहता हूँ वो जानता कौन समुद्र पार करेगा इतना और कौन यहां आ सकता है अपने आप को सतर से सुरक्षित समझ करके वहां अपने वास कर रहा है लंका में कहा अशोक उपमन जहां आ रहा और वहां पर उसी में लंका में ही अशोक वन है और उस अशोक बन में सीता जी को वहां बैठ रखा हुआ है अशोक बन में ही सीता जी वहां बास कर रही हैं सीता बैठ सोच रहता ही और कहा देख लो हमें तो दिखाई दे रहा है कि जी देखो उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है अशोक रहता हुई मनो समय दुखी है आंसू बहा रही हैं इस तो प्रकार से जम करती हुई अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो के तुमको तुम्हें तुम्हें दिखाई रहा अशोक वृक्ष के नीचे बैठेगी हमें तो दिखाई देता भारत के हमें दिखाई देता तो क्या आपके कन्फर्म हो जाते अब ये कि मैं देखूं तुम नहीं तुम्हें थोड़ी दिखाई देगा मुझे दिखाई दे रहा मैं देखूं तुम नहीं ही और युद्ध दृष्टि आप अरे भाई हम युद्ध हैं हमारी आंखों बहुत दूर दिखाई देता है तक का दिखाई देता है ऐसी दृष्टि है अब देखो जैसे हम लोग समझते हैं जैसे जितनी दूर हमें दिखाई देता है इतनी दूर सबको दिखाई देता होगा और ऐसे ही सबको दिखाई देता तो आँखे आँखे सब है और जब आंखें आंखें सबकी एक सी नहीं होती अब देखो इतने प्राणी है किन्हीं प्राणियों को तो दिन में दिखाई नहीं देता आंखें नहीं दिखाई देता और रात में दिखाई देता ऐसी भी आंखें होती रात में दिखाई दे दिन में दिखाई दे ऐसी भी आंखें होती थोड़ी तो दूर दिखाई दे ऐसी भी आंखें होती और दूर दिखाई दे ऐसी भी आंखें होती और दूर दिखाई दे कुछ लोग कहते हैं कुछ प्राणी इस प्रकार के हैं जिनको रंग नहीं दिखाई देते ब्लैक एंड व्हाइट ऐसी भी आते हैं यह टीवी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर टीवी ऐसे करके किसी किसी भी आंखें हम लोगों के आंखें बैठे हैं कलर टीवी की तरह से रंग बिरंगा दिखाई देता है ये लाल रंगे काला रंगे पीला रंगे हरा रंगे रंग रंग ये ये रंग ये रंग, ये रंग, ये रंग, दंग दंग दंग। रंग रंग करके भी हम लोगों को आंखों में दिखाई देता है तो मनुष्यों में से कभी कभी कोई कोई व्यक्ति जो हो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं तो उनको रंग नहीं दिखाई देते उनको बस काला सफेद आदमी दिखाई देते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते है कि आप पीला कुर्ता पहने कि लाल कुर्ता पहने हो कि हरा कुर्ता पहने कि नीला पहने, पहने ये नहीं बता पहने हो बस कुछ कपड़ा ये कलर ब्रांड है और बाकी सब दिखाई देता है लेकिन रंग नहीं दिखाई देता ऐसे पशुओं में भी कहीं में इसके मैंने संसार में जो जगत उतना ही है जितना कि हम अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं इंद्रिया जैसी हमारी हैं वैसा ही मान लो जगत है बस और क्या जगत में कुछ इसके अलावा कुछ और भी विशेषता हो जो इंद्रिय गुराई नहीं है तो न होने के बराबर जैसे मान कोई पशु ऐसा है जिसको रंग नहीं दिखाई देते उसके लिए जगत कैसा है रंगिहीन जगत है उसके लिए चाहे आपका गुलाब का फूल रंग रंग चाहे कितना सुंदर है वो आपका सुंदर है कितना क्या दिखाई देगा उसको लाल बाल तो दिखाई नहीं देगा दिखाई देता है कि आकार की कोई वस्तु है बस तो, तो ये सब जितना भी जगत है ये सब उतना ही है जैसा कि हमें दिखाई देता है वैसे ही जगत है बस जगत कैसा है अपने आप में ये नहीं बता सकते बस जगत वैस, वैसे ही समझो जैसा कि हमको दिखाई देने के माने केवल आंखों से नहीं कानों से भी गंग से भी पांच ज्ञान इंद्रिया है उन पांच ज्ञानेन्द्रियों में ये जगत भी पांच प्रकार का है इसके पांच लक्षण जगत के हैं उन लक्षण जगत जो वो हो वो हमको उपलब्ध होता है पांच ज्ञान इंद्रियों से बस उतने ही हम जानते हैं अब इनको देखो अब गिर्द की भी दृष्टि आखें गर्द की भी है लेकिन गिर्द को जहां तक दिखाई देता उतना हमें थोड़ा दिखाई देता है उसे बहुत दूर तक दिखाई देता चीलों को दिखाई देता दूर से चील आकाश में देखो ऊपर उड़ती हो कितनी तरह से दिखाई देती है लेकिन वो उड़ती का गर्द थोड़े आकाश में उड़ती है वो सब जमीन में देखती है जहां कहीं जमीन में कीड़े पतंगे कहीं सब होते हैं उतनी दूर से सब दिखाई देता है आंखों में उसके टेलीस्कोप लगा हमें बनाना पड़ता टेलीस्कोप लगाएंगे तब दिखाई देगा उनके नेचुरल लगा हुआ उतनी दूर से बार दिखाई देता हूं ऐसे नहीं <coughs> ये सब प्रश्न इस प्रकार के तो मैं देखूं तुम्हें ना ही वृद्धि दृष्टि आकार मूर् भय तो कर तुम कश्मे तुम्हार और ये कहा कि हम वृद्ध भी हो गए हैं वैसे तो पंखे आगे बताता आगे जमने लगते हैं लेकिन कहता है कि वृद्धावस्था भी है इतनी कौन जमाना हो गया कब से हम कब युवावस्था से अब वृद्ध हो गए हैं तो जटाई उस समय वृद्धावस्था में, में उड़ रहा था देखा जरठ जटायु हां ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखा देखा जरठ जटायु हां अरे ये कि जटायु है कैसा है जरठ अरे वृद्ध जट आई उसी का भाई है, तो ये भी जरूरत है वृद्धावस्था है पंखे भी नहीं है तो कहा कि अब इस अवस्था में हम और सहायता करें मैंने हम शारीरिक सहायता नहीं कर सकते केवल पानी के द्वारा सहायता कर सकते तो वो तुमको कर दे मैंने अब इन बारे में को सबको भरोसा हो गया कहीं तो सीताजी का पूजा नहीं है अब सीताजी मिल गई अब बस वहां तक तो सीता जी के पास तक तो जाने भर की बात रह गई बाकी काम खत्म अब भटकने के काम खत्म अब यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो कितना बड़ा भारी काम उसने सम्पाति ने कर दिया और बानवों को बता दिया लोग समुद्र के साथ इस दिशा में त्रिकुट पर्वत और वहां पर इस प्रकार अब ये आगे तक करके देखेंगे कल कि उस सौ समुद्र का जो पार है सम्पाति ने कहो पार चलाया समुद्र के वो तो ललका पहुंच जाएगा सीताजी से मिले आगे देखा वो जाकर अभी तुमको यहाँ से नहीं दिखाई देती वहाँ जो पहुंचेगा उसे सीताजी मिल जाएंगे देखा हो जाकर सीताजी की खबर लेकर के भगवान राम को बताओ जाकर के ये सब कह देता। नमः नान्यापृहारगुपते वयस नदी सत्यं बदला चुनालांतरात्मा भक्ति प्रयास रुपे दोषरित श्रीराम जम जय जय राम श्रीराम जम जय जय रा श्रीराम जय राम जय जय राम